विक्रांत तुम आज कैसी बातें कर रहे हो डॉक्टर संजय ने आश्चर्य जताते हुए कहा आज तक सिर्फ डिसक पहुंच ही नहीं सका है और, और तुम वो पीली डायरी भूल उसमें जो केसेस है पीली डायरी ओ वो तो मेरे पास रखी हुई है और आपको अगर वो डायरी चाहिए तो आप वापस ले जाइए उसे विक्रांत ने बीच में ही डॉक्टर संजय की बात काटते हुए कहा तुम ये सुनकर डीसीपी डिससे में आगे उन्होंने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा विक्रांत थोड़ा खुद को देखो तुम किससे बातें कर रहे हो कैसी सेंसलेस बातें तुम कर रहे हो तुम्हें और किसी रोड छाप में कोई फर्क नहीं लग रहा है तुम्हें क्या लगता है ऐसी बातें करने से या सुनकर विक्रांत का पारा चढ़ उठा उसने गुस्से में आकर अचानक से अपने पैरों का पूरा जोर गाड़ी के एक्सीटर पर दे डाला और गाड़ी को फुल स्पीड में भगाना शुरू कर दिया अचानक से गाड़ी के फुल स्पीड में हो जाने से उसमे बैठे तीनों ऑफिसर फिर से डिसबैलेंस हो उठे विक्रांत क्या कर रहे हो गाड़ी धीरे करो तुम होश में तो हो अमृत अभिजात ने चिल्लाते हुए कहा देखो मैंने अपने लेवल से उसके बारे में पता लगाना भी शुरू कर दिया है मैंने ऑलरेडी कुछ ऑफिसर्स को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए लगा दिया ओहो तुम ये गाड़ी थोड़ा स्लो करोगे अब जाकर विक्रांत ने गाड़ी की स्पीड को थोड़ा कम किया गाड़ी के नॉर्मल स्पीड पर आते ही अमृत अभिजात ने विक्रांत को आगे बताते हुए कहा देखो विक्रांत अभी तक मुझे जो उसके बारे में पता लगा है वो ये है कि तुम या मैं जितना नैना को जानते हैं वो उससे भी दस कदम आगे है उसने बड़ी चालाकी से अपना सारा सबूत गायब किया है उसका कहीं से कोई भी कनेक्शन नहीं निकल रहा है देखो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है जहां तक कि नैना और उसकी फैमिली को गवर्नमेंट द्वारा प्रोटेक्ट करने के लिए ही अंडरग्राउंड किया गया है और इसका मतलब यह है कि वो बिल्कुल सेफ है इसके बाद सिटी ब्यूरो चीफ डॉक्टर संजय ने आगे बोलते हुए कहा देखो विक्रांत तुम बुरा मत मानना जहां तक मुझे लग रहा है नैना तुम्हें अपने पर्सनल रीजन से छोड़ गई है हो सकता है कि, तो कि संजय की बातों से विक्रांत के मन में एक उम्मीद जग रही थी उसे भी लगने लगा था की शायद स्पेशल इन्वेस्टिगेटर बनने के बाद नैना उसे वापस से मिल जाए उसके मन में एक नई उम्मीद जग उठी थी खैर अब तक बात करते करते गाड़ी विक्ट्री प्लाजा के पास पहुंच चुकी थी विक्रांत के अदृश्य शक्ति के मैसेज के मुताबिक आज उसका डुप्लीकेट टास्क इसी प्लाजा के गेट पर होने वाला था विक्रांत ने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो पता लगा कि अभी डुप्लीकेट टास्क के होने में जरा सा भी वक्त नहीं बचा है तो उसने फटाफट गाड़ी को रोड के किनारे ही खड़ी किया और तुरंत गाड़ी से निकलकर अंदर प्लाजा की तरफ बढ़ने लगा देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि उसके सामने नैना को मत लाना वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा डीसीपी डिस ने डॉक्टर संजय और अमृत अभिजात को डांटते हुए कहा लेकिन ही गया कहा मुझे तो लग रहा है कि जरूर कुछ बड़ा होने वाला है चलो हम भी देखते हैं देखते हैं ये क्या करने आया है। अमृत ने संदेश जताते हुए कहा और फिर तीनों भी गाड़ी से उतरकर विक्रांत के पीछे चल पड़े विक्रांत अब तक विक्ट्री प्लाजा के गेट पर पहुंच चुका था उसने देखा की गेट के पास ही थोड़ी भीड़ लगी हुई थी विक्रांत थोड़ा घबरा उठा उसे आज सुबह पृथ्वी कोडवर्ड मिला हुआ था ऐसे में उसे लगा की कहीं यहाँ पर कोई बम वगैरा तो नहीं है उसने आगे आने वाले खतरे से आगा रहने के लिए अपने डिटेक्टर को भी ऑन कर लिया लेकिन उसे ऐसे किसी भी खतरे का संदेश नहीं मिला वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गया तो पता चला कि वहाँ कुछ लड़के और लड़कियों का ग्रुप मिलकर लोगों को ब्राउसर बांट रहा था उस ग्रुप में अचानक से विक्रांत को स्वाति भी नजर आई वो मनी मन सोचने लगा की आखिर यहाँ पर स्वाति क्या कर रही है अरे सर आप यहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं आप स्वाति ने विक्रांत के हाथों में भी ब्राउसर थमाते हुए कहा सुबह की किरण स्वाति के चेहरे पर पढ़ते हुए उसे और भी खूबसूरत बना रही थी अचानक से यहाँ पर स्वाति को देखकर विक्रांत अः कुछ देर तक को से थोड़ी अलग नजर आ रही थी। वैसे अच्छा हुआ आप यहाँ आगे मेरे फ्रेंड्स आपसे मिलना भी चाहते थे चलिए आपको उनसे मिलवाती हूँ स्वाति ने विक्रांत का हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ खींचते हुए कहा लेकिन विक्रांत ने उसे रोकते हुए सवाल किया लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और और ये ब्राउसर किस चीज का है विक्रांत ने इसके साथ ही इधर उधर नजर डालते हुए पूरे प्लाजा को लगभग स्कैन कर लिया था उसे अब यहाँ पर कोई भी खतरा नजर नहीं आ रहा था अरे सर आप भी ना मजाक बना रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है स्वाति ने विक्रांत की तरफ देख हंसते हुए कहा अरे सच में मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो तुम लोग विक्रांत ने स्वाति को अपनी बातों पर यकीन दिलाते हुए कहा सर हम लोग सुजेता के लिए चैरिटी कर रहे है ताकि उसकी कुछ मदद हो सके सुजेता, नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है विक्रांत ने कुछ सेकंड याद करने की कोशिश की और फिर कुछ ही सेकंड बाद वो बोल पड़ा अच्छा हाँ ये ये तो सुमेश पांडे की वाइफ का नाम है ना? हाँ सर, सुमेश पांडे की वाइफ, उसके एक बेटे को आंख का कैंसर है ना? तो हम उसी के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं फिर स्वाति ने वहाँ पर मौजूद अन्य लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा ये लोग मेरे साथ पुलिस की ट्रेनिंग स्कूल के समय से है और हम लोग अक्सर दूसरों की मदद के लिए ऐसे चैरिटी करते हैं इस बार हमें लगा की सुजेता की भी मदद होनी चाहिए तो फिर हम लोगों ने फंड इकट्ठा करने का प्लान बनाया ऑलमोस्ट दस हजार रूपए आ चुके हैं आज ही लेकिन सुमेश तो मर्डरर था उसने ही तो मेहता सिस्टर का मर्डर किया था विक्रांत ने स्वाति की तरफ देखते हुए कहा तो गलती है उन्होंने क्या किया है लेकिन सुमेश का घर तो नागपुर के आस पास कहीं का है ना विक्रांत ने फिर से स्वाति से कहा सर आप कैसी बातें कर रहे है क्या हो गया उसका घर नागपुर में है तो अरे कहीं भी हो उसको मदद की जरूरत है बच्चे की आंख का ऑपरेशन करवाना है उसे घर में कितने खर्चे होते हैं ऊपर से पति भी मर चुका है और आपको पता है उसको एक भी पैसा नहीं मिला उसके ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है कहीं से कोई उम्मीद नहीं बची है स्वाति ने विक्रांत को समझाते हुए कहा सर आपको नहीं लगता कि हम पुलिस वालों का काम सिर्फ मुजरिम पकड़ने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए की समाज में क्राइम ही कम हो हमारा प्रयास सिर्फ क्रिमिनल्स की पकड़ तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि क्राइम को खत्म करने की भी कोशिश हमें करनी चाहिए ताकि क्रिमिनल्स पैदा ही न हो सर आपको पता है ज्यादातर क्रिमिनल किसी न किसी मजबूरी में ही क्राइम करते हैं। कोई जानबूझकर मुजरिम बनना पसंद नहीं करता है अक्सर मजबूरियां, दुख और बेबसी भी एक आम इंसान को जुर्म की राह में धकेल देती है और एक पुलिस वाला होने के नाते हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम समाज से बुराइयों को दूर करें ऐसा माहौल तैयार करने में अपना योगदान दें कि समाज का कोई भी इंसान जुर्म की तरफ अपना कदम ही ना उठाए स्वाति की बातें सुनकर अचानक से विक्रांत के दिल में एक धक्का सा लगा एक पल में उसकी आंखों के आगे कई सारे लोगों का चेहरा घूम उठा हाथ काटने वाले केस से आशिमा को लेकर सावरकर मर्डर की अनीता और फिर जितने भी मुजरिमों को उसने अभी तक पकड़ा था कहीं ना कहीं इन सभी के मुजरिम बनने के पीछे एक वजह थी और वो वजह यह थी कि, कि कभी किसी ने इन्हें सही गलत का फर्क नहीं समझाया था इन सभी लोगों के साथ एक समय बहुत गलत हुआ था लेकिन उस वक्त किसी ने उन्हें समझाने की या उन्हें संभालने की कोशिश नहीं की थी जब प्यानों बजाती हुई आशिमा की उंगलियों को काटा गया था तब अगर किसी ने उसको और उसकी फैमिली को सपोर्ट किया होता तो शायद फिर हाथ काटने वाला केस ना हुआ होता इसी तरह जब अनीता के साथ उसका पति गलत करता था उसके साथ मारपीट करता था तब अगर किसी ने अनीता को समझाया होता उसे सहारा दिया होता तो शायद रमेश सावरकर मर्डर केस का केस ना हुआ होता इसी तरह लगभग हर जुर्म करने वाले की कोई न कोई दुखद कहानी जरूर होती है और अगर उसके दुख की घड़ी में कोई उसका साथ नहीं देता है, तो ये दर्द नासूर बन जाता है और वो शख्स गलत तरीके से अपने दर्द को कम करने की कोशिश में लग जाता है जो कि उसे जुर्म की राह में धकेल देता है अब सुमेश पांडे का ही केस ले लो सुमेश की तो मौत हो चुकी है उसके एक बेटे की आंख कब चली जाए कोई भरोसा नहीं अब ऐसी सिचुएशन में अगर सुमेश की पत्नी की कोई मदद नहीं करेगा और कोई उसे सहारा नहीं देगा तो फिर हो सकता है की एक दिन वो जिंदगी से लड़ते लड़ते टूट जाए और फिर उसके भी कदम बदले और जुर्म की तरफ बढ़ चले अचानक से विक्रम अंदर से जाग उठा ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने अंदर से झकझोर कर रख दिया था उसने स्वाति की तरफ देखते हुए कहा तुम ठीक कह रही हो मैं समझ गया अगर मुझे एक अच्छा पुलिस डिटेक्टिव बनना है तो खत्म करने के लिए भी काम करने की जरूरत है स्वाति ने विक्रांत का हाथ पकड़ते हुए उसे खुशी खुशी अंदर लेकर जाने लगी अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें और थोड़ा बहुत काम कर ले तो शायद उस दुनिया की सारी बुराई ही खत्म हो जाएगी स्वाति ने फिर से विक्रांत को ब्राउसर दिखाते हुए कहा आप कुछ मदद करना चाहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी तरफ से पचास हजार की मदद विक्रांत ने हंसते हुए कहा स्वाति ने खुशी से चलो फिर अंदर चलते हुए कहा कौन हैं मैं भी इसी बहाने थोड़ा शो ऑफ कर लूंगी चलो विक्रांत स्वाति के साथ अंदर की तरफ चल पड़ा विक्रांत को अभी जिस कोडवर्ड का डर सता रहा था अब वो डर खत्म हो चुका था उसे डर था कि पृथ्वी कोडवर्ड मिलने से उसका सामना आज किसी खतरे से होने वाला है लेकिन अब उसका ये डर खत्म हो चुका था स्वाति की बातें उसे अंदर तक झकझोर गई थी उसने सोच लिया था बल्कि और अच्छे से अपनी ड्यूटी तो तो अपने दोस्तों के साथ करवाते हुए कहा तुम लोग जानते हो उन्नीस सौ तिरानवे का किडनेपिंग केस किसने सोल्व किया था खजाने को किसने ढूंढा और वो बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रॉबरी केस वाला विक्रांत सर विक्रांत सर ने किया था और आज मेरे कहने पर विक्रांत सर यहाँ पर आए हुए पूरा एरिया तालियों के की से गूंज उठा विक्रांत उन सब के बीच मुस्कुराता हुआ खड़ा था